अर्थ अपना संरक्षण करने की कामना करने वाले अपनी अंगुलियों से शुद्ध होने वाले ज्ञान बढ़ाने वाले सोम को शुद्ध करते हैं वह बल बढ़ाने वाला सोम शब्द करता हुआ पात्र में गिरता है अर्थ बल वर्धन करने वाले जल के साथ मिलने वाले सोम रस की धारा के साथ इस स्तोत्रों द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञानी स्तुति गाते हैं अर्थ हे देव सोम तू छाना जा तेरा यह आनंद देने वाला रस इंद्र के पास जाए अपने कर्तव्य के साथ वायु पर चढ़ अर्थ हे रस निकाले सोम वरणीय ऐसे शत्रु के धन को शत्रु से निकाल देता है ऐसा तू सबको प्रिय होकर पानी में मिलकर रह अर्थ हे सोम आनंद बढ़ाने वाला तू दुष्ट शत्रुओं को नष्ट करता है तथा उत्तम कार्य करना जानता है राक्षस वर्ग के लोगों को दूर कर अर्थ रस निकाले शुद्ध चमकने वाले सोम रस अपने स्तोत्र निर्माण करता है सोम पर अनेक स्तोत्र किए जाते हैं तथा वे गाए जाते हैं अर्थ रस निकाले शीघ्रगामी सुभ्र रंग के सोम रस सब शत्रुओं को नष्ट करते हुए उत्पन्न होते हैं अर्थ रस निकाले सोम द्युलोक के ऊपर से अंतरिक्ष से और पृथ्वी पर के ऊंचे भाग से तैयार किए जाते हैं द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी के ऊंचे पहाड़ जैसे स्थान से सोम लाया जाता है सोम वनस्पति पर्वत जैसे ऊंचे स्थान में उगती है अतः या सोम ऊचे स्थान से ही लाया जाता है अर्थ हे तेजस्वी उत्तम यज्ञ रूप कार्य करने वाले सोम सब शत्रुओं को पराभूत करके दूर कर राक्षसों को दूर कर तथा धारा से छाननी में से शुद्ध बनो अर्थ हे सोम राक्षसों का नाश करके शब्द करता हुआ तू उत्तम तेजस्वी बल हमें दे अर्थ हे सोम दुयलोक में उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सब स्वीकार करने योग्य धन हमें दो दुयलोक में और पृथ्वी पर जो जो अनेक प्रकार के धन हैं वे सब धन हमें प्राप्त हों चतुः षष्ठतम सुक्तम अर्थ हे सोम तू बलशाली एवं तेजस्वी हो हे सोम तू बलवर्धन का व्रत चलाने वाला है तुम बलशाली होकर कर्तव्य कर्म करता है अर्थ हे बल वर्धन करने वाले सोम तुम बलवान का सामर्थ्य बल बढ़ाने वाला है तेरा रस बल बढ़ाने वाला है तेरे से प्राप्त होने वाला आनंद बल बढ़ाने वाला है यह सत्य है कि तू सच्चा सामर्थ्य बढ़ाने वाला है बल का संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है सोम रस ग्रहण करने से यह बल प्राप्त होता है अर्थ हे सोम बलशाली तू घोड़े की भांति शब्द करता है और तू गौवे घोड़े देता है ऐसा तू हमारे धन के लिए द्वार खोल दो अर्थ बलशाली उज्जवल तथा वेगवान सोम के रस गौ की कामना से घोड़े की कामना से वीर पुत्र की कामना से ऋतजों के द्वारा निकाले जाते हैं अर्थ यज्ञ करने वाले ऋतजों ने सुशोभित किए दोनों हाथों से संशोधित किए मेढ़ी के बालों की छाननी में छाने जाते हैं अर्थ वे सोम रस द्युलोक में उत्पन्न अंतरिक्ष में उत्पन्न पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सब प्रकार के धन यज्ञ में धन का दान करने वाले यजमान के लिए प्रदान करें अर्थ हे समस्त विश्व को देखने वाले सोम छाननी में से गिरने वाले तेरे प्रवाह सूर्य के किरणों की भांति तेजस्स्वी दिखाई दे रहे हैं सूर्य की किरणें जैसे चमकते हैं वैसे सोम रस की धारा प्रवाह चमकते हुए नीचे के पात्र में उतरते हैं अर्थ हे सोम समुद्र की भांति रसमय तू ज्ञान देने वाला अनेक रूपों को भी देता है तथा साथ-साथ अनेक धनों को देता है जो ज्ञान देता है वह ज्ञान द्वारा अनेक प्रकार के धनों को देता है ज्ञान धन देने वाला होता है अर्थ ही सोम यज्ञ में प्रेरित होने वाला तू स्तुति करने की प्रेरणा देता है धारण करने में समर्थ छाननी में जब जाता है जैसा सूर्य चलकर प्रेरणा देता है जब छाननी में सोम छाना जाता है तब वह सोम स्तुति करने की प्रेरणा यज्ञकर्ता ऋतिज को देता है सोम रस छाना जाने के समय ऋतिज उसकी स्तुति करते हैं अर्थ उत्साह देने वाला देवों को प्रिय यह सोम रस ज्ञानियों की हुई स्तुति से छाना जाता है रथ चलाने वाला जैसे घोड़े को चलाने की प्रेरणा देता है रथ चलाने वाला जैसे घोड़े को चलाता है उसी प्रकार यज्ञ करने वाले याचक सोम की स्तुति करते हैं तथा सोम यज्ञ का कार्य चलाते हैं अर्थ हे सोम जो तेरी देव को प्राप्त करने वाली लहर है चांदनी में से नीचे गिरती है यज्ञ के स्थान पर वह रहती है सोम रस की धारा देवों को प्राप्त होने की कामना करती है तथा छाननी में से कलश में आकर रहती है अर्थ हे सोम जो देवों को अति प्रिय ऐसा आनंद कारक सोम रस है वह इंद्र के पीने के लिए हमारी छाननी में से नीचे पात्र में उतर अर्थ हे सोम मननशील याजकों के द्वारा संशोधित होने वाला तू अन्न के लिए धारा से शुद्ध हो जाओ अपने तेज से गौवों के पास जा ज्ञानी यज्ञकर्ता ऋतजों से शुद्ध होने वाला सोम रस हमारे अन्न के लिए धारा से संशोधित होकर गोदुग्ध में मिश्रित हो सोम रस में गौ का दूध मिलाकर अन्न की भात उस सोम रस का उपयोग किया जाता है अर्थ हे स्तुतियों से प्रशंसित हरे रंग के सोम गौ के दूध के साथ मिलकर छाना जाकर शुद्ध होता हुआ सोम जनों के लिए धन एवं अन्न तैयार करे सोम रस में गौ का दूध मिलाकर वह मिश्रण छाननी में से छाना जाने पर वह जनों के लिए उत्तम अन्न रूपी धन बनता है उस मिश्रण का यज्ञ करके उसको देवों को अर्पित करके यज्ञ करके शेष रहा यज्ञकर्ता पीते हैं अर्थ हे सोम तेजस्वी बलशाली यजमानों के द्वारा लिया हुआ यज्ञ में देवों को देने के लिए शुद्ध किया हुआ तू इंद्र के स्थान को पहुंच तेजस्वी सोम याजकों के द्वारा लिया जाता है तथा वह इंद्र को समर्पित किया जाता है अर्थ वेगवान सोम अंतरिक्ष में होते हैं वे यज्ञ भूमि में प्रेरित करने पर उंगली से दबाने पर रख देते हैं सोम वनस्पति हिमालय के पर्वत शिखर पर होती है वहां से वह यज्ञ स्थान में लाई जाती है तथा उससे रस निकाला जाता है और उस रस का यज्ञ में देवों के लिए समर्पण किया जाता है अर्थ शुद्ध होने वाले गमनशील सोम रस सहज ही अंतरिक्ष में होते हैं यज्ञ के स्थान में जाते हैं शुद्ध करने के समय सोम रस सहज ही जल से मिलकर छाने जाते हैं तथा यज्ञ के स्थान में रखे रहते हैं बाद में यज्ञ में अर्पण किया जाता है अर्थ हे सोम हमारे यज्ञ में आने की कामना करने वाला तू संपूर्ण धनो को हमारे सामर्थ्य से प्राप्त कर और पुत्र युक्त घर का संरक्षण कर अर्थ ही सोम वाहन करने वाला घोड़ा अर्थात सोम शब्द करता है ऋतिजो द्वारा यज्ञ के स्थान में आता है तब जल से वह मिश्रित किया जाता है जब ऋतिज लोग सोम को यज्ञ स्थान में लाते हैं तथा उस सोम को जल में मिलाते हैं तब वह शब्द करता हुआ जल में मिलता है अर्थ सोने के सदृश स्थान में यज्ञ में आकर वेग से आने वाला सोम बैठता है तब वह अज्ञानीयों को दूर करता है जब यज्ञ के स्थान में सोम आकर अपने स्थान में बैठता है तब अज्ञानीयों को यज्ञ के स्थान से दूर करता है तथा ज्ञानियों के साथ रहकर यज्ञ स्थान में विराजता है अर्थ स्तुति करने वाले ज्ञानी स्तुति करते हैं ज्ञानी जन यजन करने की कामना करते हैं अज्ञानी अज्ञान में डूब जाते हैं अर्थ हे सोम अति मृदु तू यज्ञ के स्थान में बैठने की कामना से मृत्यु के साथ रहने वाले इंद्र के लिए रस निकालो यज्ञ के स्थान में मरुत वीरों के साथ इंद्र को देने के लिए सोम का रस निकालते हैं तथा वह रस मरुतों को और इंद्र को देते हैं अर्थ हे सोम उस तुझे स्तुति करने वाले कार्य करने में प्रवीण ज्ञानी अलंकृत करते हैं और विज्ञानी लोग तुझे योग्य रीति से शुद्ध करते हैं ज्ञानी लोग सोम को यज्ञ करने के लिए तैयार रहते हैं अर्थ हे ज्ञानी सोम तुज शुद्ध होने वाले सोम के रस को मित्र आर्यमा वरुण एवं सब मरुत पीते हैं सोम के रस को शुद्ध करके सब मित्र वरुण आदि देव पीते हैं अर्थ हे तेजस्वी सोम शुद्ध होता हुआ पवित्र सहस्त्र प्रकार के प्रेरित करता है सोम रस शुद्ध करने के समय सहस्त्र प्रकार के श्रेष्ठ स्तोत्र गाए जाते हैं